भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथकोन विंशोध्याय परीक्षित का अनसनव्रत और जी का आगमन सूत वाच सुतवाच महपतिथ तत्कर्म गृह विचितन्ना कृतम सुदुर्मनाथ निरागसी ब्रह्मी गूढ़ सूत जी कहते हैं राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया यह बड़े खेत की बात है ध्रुवम तत्वदेव हेलनाद धुरत्ययम व्यसनम नाथ दीर्घात तदस्तु काम तघनेता जब यथान पुनर एवंधाम अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फल स्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी मैं भी ऐसा ही चाहता हूं क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूंगा अद्यवराज्यम बलमृद्धकोशम प्रकोपित ब्रह्मकुला धाभद्रे भूत पापीये गोभ्य ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे जिससे फिर कभी मुद्दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौवों के प्रति ऐसी पापबुद्धि न हो सचिते निथम अथा होथा उन्हें सुतोक्तो धृत्य तो तो तक्ष का साधु नचरे न तक्ष का धनम पृथक तस्रक्त वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के साप से तक्षक मुझे डसेगा उन्हें वह धड़कती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त तो हो रहा था अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया अथो विहा यतया कृष्णांग सेवा मनमान उपाभ्राय नद्या वे इस लोक और प्रलोक के भोगों को तो पहले से ही दुक्ष और त्याज्य समझते थे अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्रीकृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मान कर आमरण अनशनधृत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए या वै लसत्थे तुलसी विमित्र कृष्णाधिरण्वभ्यधिकुनेत्री पुनातिलोकाुभत कस्ताम न सवेत मरीश्यमाण गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती हैं कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा ये व्यवच्छेद्य शांडवेय प्रायोपवेशम प्रतिविष्णुप्याम दध्यो मुकुंदाघ्रीमन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संग इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अंसन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्या भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे तत्रोपज मुरुभुवनमान महानु भावा मुनि सशिष्या तीर्थि त्रिलोकी को पावन करने वाले बड़े बड़े महान भाव ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पधारे संतजन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहारे स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं अत वशिष्ठ चमन परासरो गांधी सतोथ रात देवल माऊ मेधातिथेदेवलाठशे भारद्वाजो गौतम पिपलाद मैत्री और वह कवच कुंभदी पैनो भगवा नारदर्षि ब्रह्मषिवरियाजर्षिवरियाणाल नानार प्रवरान समेतान समेता अभ्य राज शिशापंदे उत्समें वहाँ पर रात अत्रि रात्रि वसीष्ठचवन शरद्वान्न अरिष्टने अंगिरा पराशर विश्वाम परशुराम उतथ इंद्रप्रमद इद्म देवल आष्टेर भारद्वाज गौतम पिपलाज मैत्रेय औव कवच अगस्त्य भगवान व्यास नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि ब्रह्मर्षि तथा अरुणादि राजर्षि वर्णों का शुभागम हुआ इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की सुकोपिष्ट स्वतूय प्रणाम यत विज्ञापया मास विभिद चेता उपस्थित हो ग्रह वि जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे राजो अहो वयम धन्यतम पाणाम महत्मानो ग्रहण छिन्या शीला कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद दूराद श्रेष्ठम करमा राजा परीक्षित ने कहा अहो समस्त राजाओं में हम धन्य है धन्यतम हैं क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं यह कितने खेत की बात है तस्य एवं से परावरेशो जा सक चित्त गृहे सुवेक्षण निर्वेद मूलो जुज साप रूपो भय भाषु मैं भी राजा ही हूँ निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के साप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए प्रहारे हैं यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है क्योंकि इस प्रकार के शाप से पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं ब्राह्मणों अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें, ब्राह्मण कुमार के साप से प्रेत कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है आप लोग कृपा करके भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें पुनश्चू भगवतनते रिप्रसंग तदाश्रेय सोम महसू या मोपया मिश्रिष्टि मैत्रस्त सर्वत्र नभोदेभ्य मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए स्म राजाध्यवसायुक्त प्राचीन मूल्यु कुशेषु धीर उदुख दक्षिण कुल आस्ते समुद्रपत्न स्वुतन्य भार समुद्रपत्न स्वुतन्यस्त भार महाराज परीक्षित परम धीर वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाज्ञ कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए राजा राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था एवं च तस्वी नरदेवदेव प्रायोपबे दिव्य देव संघा प्रस्य वो म्यन प्रसून मुदा मुहदय पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहाँ पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बनने लगे महर्ष यो वयी समुपागता सारा यदत्तम श्लोका गुणाभिरूपम सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं यही नहीं उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे नवाइदम राजर्षिवर्यचित्रम भवत् कृष्णम सम योध्यासन हम राजे ट जुष्टम सद्यो जहुर भगवत्माह राजमणे भगवान श्री कृष्ण के सेवक अनुयायी आप पांडव वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे सर्वे कलेको भागवत प्रधार हम सब तब तक यही रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परिचित अपने नस्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते आसुत्याणवच परीक्षित समम मधुत्योदाभ्यम आभास तैनान युक्ता शुश्रूषमा चरितान विष्णो ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर गम्भीर सत्य और समता से युक्त थे उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग्य युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की समागत अनुग्रहत्मशीलम महात्माओं आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्ति महान वेदों के समान है आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है उस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है ततव्या विपृख्ये विश्रम विप्रा कृत्यता सर्वात्म नमृ महाड़ सक शुद्धम च तत्र अमृत थायुक्ता विप्रवरो आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बताइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है फुटनोट इस जगह राजा ने ब्राह्मणों से दो प्रश्न किए हैं पहला प्रश्न यह है कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए और दूसरा यह कि जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है यही दो प्रश्न उन्होंने श्री सुखदेव जी से भी किए तथा क्रमशः उन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर द्वितीय स्कंध से लेकर द्वादश पर्यंत श्री सुखदेव जी ने दिया है तत्र त्रभवद्भगवान सपुत्रो येक्ष अलक्ष लिंगो निजलाभजुष्टो तो, मृतच बालूतवेश उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था उनका वेश अवधूत का सा था तम दृष्टवर्षम सुकुमार करोर सपोल गात्र सर्वाजताक्षण सुभ्रम कम्बो सुझातक सोलह वर्ष की अवस्था थी चरण हाथ जंघा भुजाएं कंधे कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुखुमार थे नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे नासिका कुछ ऊंची थी कान बराबर थे सुंदर भवें थी इनसे मुख बड़ा ही शोभामान हो रहा था गला तो मानो सुंदर शंख ही था निगूढ़त्रत्रुम पृथुतुंगम बलिवल छिगंबरम वक्त प्रणंब बाहुम स्वमोतमाभम हसली ढकी हुई छाती चौड़ी और उभरी हुई नाभी भवर के समान गहरी तथा उधर बड़ा ही सुंदर त्रिवेली से युक्त था लंबी लंबी भजाएँ थी मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे श्याम सदापिच्य वयोमलक्ष्मीराम मनोज्ञिश्मन प्रथ्युति प्रत्योत्थिता तलक्षण गूढ़वर्चस श्याम रंग था चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए स विष्णु रातो तिथय आघताय तस्मय सपर आम श्रे साजहार महातने सोपा विभे पूजिता राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की उनके स्वरूप को न झाड़ने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए सहित महान महीम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि व्यल भगवान करीता ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभामान हुए वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे प्रशांतमासी नमकुंठ मेधतम मुनिम भागवतो भिपेत्य प्रणम्य मृधा वह कृतः अंजली नवा गिरा सोनो नृत्य पृछत जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया उसके पश्चात बड़ी मधुर मधुरवाणी से उनसे यह पूछा परीक्षितहो अद्या ब्रह्मण सत्रबंधव कृपयातिथि रूपेण भवदे तीर्थ कहाता परीक्षित ने कहा ब्रह्मस्वरूप भगवन आज हम बड़भागी हुए क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया यस्मरणा पुनसा सध्य सिद्यंति वै गृह किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच सनादिफि आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं फिर दर्शन स्पर्श पाद प्रक्षारण और आसन दानादि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या सानिध्या महायोगिन् पातकाली महांत्यपी सद्य वैपुंसा विष्णुरी वसुरेतराह महायोगिन् जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं अपवान प्रीतः कृष्ण पाण्डु शत पैते स्व से तद गोत्र अवश्य ही पांडवों के सुहित भगवान श्रीकृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है अन्यथा ते व्यक्तगते न कथम नृणाम नितरा अमृमा संसिध्य वरीयस भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वर्मासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते अतः प्रेक्षा संसिधि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य से हत्कार मृमा सर्वथा आप योगियों के परम गुरु हैं इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए यथ्रोथव्यमथोजा अप्यम यत्तव्यम नृपे प्रभो स्मरतव्यम भजरे यम वा ब्रो यम भगवान साथ ही यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए वे किसका श्रवण किसका जप किसका स्मरण और किसका भजन करे तथा किसका त्याग करे नूनम भगवत ब्रह्म गृहेश गृह मेदीना न लक्ष्यते हवस्थान अदोहनम क्वचे भगवत्स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि जितनी देर एक गाय दुहि जाती है गृहस्थों के घर पर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते सुतवाच एवं आभाषि पृष्ठ स राज्ञा सुरक्षण या गिरा प्रत्यसत धर्म्यो सूजी कहते हैं जब राजा ने बड़ी ही मधुर मधुरवाड़ी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए तब समस्त धर्मों के धर्मज्ञ यास नंदन भगवान श्री जी उनका उत्तर देने लगे यति श्रीमदभागवते महाप्राणी वैयासिख्याम अष्टाद सहसायाँ पारमस्याता प्रथम स्कंधे सुखागमनमकोनशोध्याय यति प्रथम स्कंध समाप्त हरि ओम तस् हरि ओम तस् हरि ओम तस्